श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक जुलाई अट्ठारह श्री राम कृष्ण की भावावस्था लगभग छः बजे का समय है गिरीश के भाई अतुल और तेज चंद्र के भाई आए हुए हैं श्री रामकृष्ण भाव समाधि में मग्न हैं कुछ देर बाद भावावेश में कह रहे हैं चैतन्य की चिंता करके क्या कोई कभी अचेतन होता है ईश्वर की चिंता करके क्या कभी किसी को मस्तिष्क विकार हो सकता है वे बोध स्वरूप जो हैं नित्य शुद्ध और बोध रूप आए हुए लोगों में से कोई कोई सोचते रहे होंगे कि ईश्वर की चिंता करके लोग पागल हो जाते हैं शायद इन्हें भी कोई मस्तिष्क विकार हो गया है श्री राम कृष्ण कृष्ण धन नाम के उसी रसिक ब्राह्मण से कह रहे हैं साधारण से ऐहिक विषय को लेकर तुम दिन रात मजाक कर, कर के समय क्यों बिता रहे हो उसी को ईश्वर की ओर लगा दो जो नमक का हिसाब लगा सकता है वह मिश्री का भी लगा लेता है कृष्ण धन हंसकर आप खींच लीजिए श्री राम कृष्ण मैं क्या करूँगा सब तुम्हारी ही चेष्टा पर अवलंबित है यह मंत्र नहीं अब मन तेरा है उस साधारण सी रसिकता को छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ जाओ आगे एक से एक बढ़कर चीजें मिलेंगे चांदी की खान थी और फिर आगे बढ़कर सोने की खान फिर हीरे और मणि की खाने कृष्ण धन इस मार्ग का अंत नहीं है श्री राम कृष्ण जहां शांति हो वहीं रुक जाओ श्री कृष्ण एक आए हुए व्यक्ति के संबंध में कह रहे हैं उसके भीतर कोई वस्तु मुझे नहीं दिख पड़ी जैसे जंगली बेर शाम हो गई कमरे में दिया जला दिया गया श्री राम कृष्ण जगन माता की चिंता करते हुए मधुर स्वर से उनका नाम ले रहे हैं भक्तगण चारों ओर बैठे हुए हैं कल रथ यात्रा है आज श्री रामकृष्ण यहीं रहेंगे अंतपुर से कुछ जलपान करके श्री कृष्ण फिर बड़े कमरे में आए रात के दस बजे होंगे श्री कृष्ण मणि से कह रहे हैं उस कमरे से अंगोछा तो ले आओ उसी छोटे कमरे में श्री राम कृष्ण के सोने का प्रबंध किया गया है रात के साढ़े दस का समय हुआ श्री कृष्ण सहन करने के लिए गए गर्मी का मौसम है श्री राम कृष्ण ने मणि से पंखा ले आने के लिए कहा मड़ी पंखा झल रहे हैं रात के बारह बजे श्री राम कृष्ण की नींद उचट गई कहा पंखा बंद कर दो जाड़ा लग रहा है